सृष्टि के उसकी पत्नी सुछाया के गर्भ से रिपु रिपुंजय वील वरिकल और वृक्तेजा ये पांच पुत्र उत्पन्न हुए रिपु से बृहती ने चकचुष नाम के तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया चकचुष के उनकी पत्नी पुष्करणी से जो महात्मा प्रजापति वीरण की कन्या थी चाक्षुष मनु उत्पन्न हुए चाक्षुष मनु से वैराज प्रजापति की कन्या नणवाला के गर्भ से 10 महाबली पुत्र हुए जिनके नाम इस प्रकार हैं कुत्स पुरु सत्यदुर्म तपस्वी सत्यवाग कवि अग्नस्तुत अतिरात्र सुदुर्म तथा अभिमन्यु पुरु से आग्नेय ने अंग सुمنا स्वाति क्रतु अंगिरा तथा मै ये 6 पुत्र उत्पन्न किए अंग से सुनीथा ने वेन नामक एक पुत्र पैदा किया वेन के अत्याचार से ऋषियों को बड़ा क्रोध हुआ अतः प्रजाजनों की रक्षा के लिए उन्होंने उसके दाहिने हाथ का मंथन किया उससे महाराज पृथ्वी उत्पन्न हुए उन्हें देखकर मुनियों ने कहा यह महातेजस्वी नरेश प्रजा को प्रसन्न रखेंगे तथा महान यश के भागी होंगे वेन कुमार पृथु धनुष और कवच धारण किए अग्नि के समान तेजस्वी रूप में प्रकट हुए उन्होंने इस पृथ्वी का पालन किया राजसूय यज्ञ के लिए अविशक्त होने वाले राजाओं में वे सर्वप्रथम थे उनसे ही स्तुतिगान में निपुण सूत और मागत प्रकट हुए उन्होंने इस पृथ्वी से सब प्रकार के अनाज दुहे प्रजा की जीविका चले इसी उद्देश्य से उन्होंने देवताओं ऋषियों पितरों दानवों गंधर्वों तथा अप्सराओं आदि के साथ पृथ्वी का दोहन किया राजा प्रथु का चरित्र मुनियों ने कहा लोमहरषण जी प्रथु के जन्म की कथा विस्तार पूर्वक कहिए उन महात्मा ने इस पृथ्वी का किस प्रकार दोहन किया था लोमहरषण जी बोले द्विजवरों मैं बिन कुमार प्रथु की कथा विस्तार से सुनाता हूं आप लोग एकाग्रचित्त होकर सुने ब्राह्मणों जो पवित्र नहीं रहता जिसका हृदय खोटा है जो अपने शासन में नहीं है जो व्रतों का पालन नहीं करता तथा जो कृतघ्न और अहितकारी है ऐसे पुरुष को मैं यह प्रसंग नहीं सुना सकता यह स्वर्ग देने वाला यश और आयु की वृद्धि करने वाला परम धन्य वेदों के तुल्य माननीय एवं गूढ़ रहस्य है ऋषियों ने जैसा कहा है वह सब मैं ज्यों का त्यों सुना रहा हूं सुनो जो प्रतिदिन ब्राह्मणों को नमस्कार करके वेन कुमार प्रथु के चरित्र का विस्तार पूर्वक कीर्तन करता है उसे अमुक कर्म मैंने किया अमुक कर्म नहीं किया इस बात का शोक नहीं होता पूर्व काल की बात है अत्रिकुल में उत्पन्न प्रजापति अंग बड़े धर्मात्मा और धर्म रक्षक थे वे अत्र के समान ही तेजस्वी थे उनका पुत्र वेन था जो धर्म के तत्व को बिल्कुल नहीं समझता था उसका जन्म मृत्युकन्या सुनीता के गर्भ से हुआ था अपने नाना के स्वभाव दोष के कारण वह धर्म को पीछे रखकर काम और लोभ में प्रवृत्त हो गया उसने धर्म की मर्यादा भंग कर दी और वैदिक धर्मों का उल्लंघन करके वह अधर्म में तत्पर हो गया विनाश काल उपस्थित होने के कारण उसने यह क्रूर प्रतिज्ञा कर ली कि किसी को यज्ञ और होम नहीं करने दिया जाएगा यजन करने योग्य यज्ञ करने वाला तथा यज्ञ भी मैं ही हूं मेरे ही लिए यज्ञ करना चाहिए मेरे ही उद्देश्य से हवन होना चाहिए इस प्रकार मर्यादा का उल्लंघन करके सब कुछ ग्रहण करने वाले अयोग्य वेन से मरीच आदि सब महर्षियों ने कहा वेद हम अनेक वर्षों के लिए यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करने वाले हैं तुम अधर्म न करो यह यज्ञ आदि कार्य सनातन धर्म है महर्षियों के यूं कहते देख खोटी बुद्धि वाले वेद ने हंसकर कहा अरे मेरे सिवा दूसरा कौन धर्म का सष्टा है मैं किसकी बात सुनूं विद्या पराक्रम तपस्या और सत्य के द्वारा मेरी समानता करने वाला इस भूतल पर कौन है मैं ही संपूर्ण प्राणियों की और विशेषता सब धर्मों की उत्पत्ति का कारण हूं तुम सब लोग मूर्ख और अचेतन हो इसलिए मुझे नहीं जानते यदि मैं चाहूं तो इस पृथ्वी को भस्म कर दूं जल को बहा दूं या भोलोक तथा द्यलोक को भी رود डालूं इसमें तनिक भी अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है जब महर्षिगण वेन को मोह और अहंकार से किसी तरह हटा न सके तब उन्हें बड़ा क्रोध हुआ उन महात्माओं ने महाबली वेन को पकड़कर बांध लिया उस समय वह बहुत उछल-कूद मचा रहा था महर्षि कुपित तो थे ही वेन की बाईं जंघा का मंथन करने लगे इससे एक काले रंग का पुरुष उत्पन्न हुआ जो बहुत ही नाटा था वह भयभीत हो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया उसे व्याकुल देख अत्रि ने कहा नशीद बैठ जा इससे वह निषाद वंश का प्रवर्तक हुआ और वेन के पाप से उत्पन्न हुए धीवरों की सृष्टि करने लगा तत्पश्चात महात्माओं ने पुनः अरणि की भांति वेन की दाहिनी भुजा का मंथन किया उससे अग्नि के समान तेजस्वी पृथुर्क का प्रदुर्भाव हुआ वे भयानक कंकार करने वाले आजगव नामक धनुष दिव्य बाण तथा रक्षार्थ कवच धारण किए प्रकट हुए उनके उत्पन्न होने पर समस्त प्राणी प्रसन्न हुए और सब ओर से वहां एकत्रित होने लगे वेन स्वर्गगामी हुआ महात्मा प्रथु जैसे सतपुरुष ने उत्पन्न होकर वेन को पुम नामक नरक से छुड़ा दिया उनका अभिषेक करने के लिए समुद्र और नदियां रत्न एवं जल लेकर स्वयं ही उपस्थित हुईं आंगिरस देवताओं के साथ भगवान ब्रह्मा जी तथा समस्त चराचर भूतों ने वहां आकर राजा प्रथु का राज्याभिषेक किया उन महाराज ने सभी प्रजा का मनोरंजन किया उनके पिता ने प्रजा को बहुत दुखी किया था किंतु प्रथु ने उन सबको प्रसन्न कर लिया प्रजा का मनोरंजन करने के कारण ही उनका नाम राजा हुआ वे जब समुद्र की यात्रा करते तब उसका जल स्थिर हो जाता पर्वत उन्हें जाने के लिए मार्ग दे देते थे और उनके रथ की ध्वजा कभी भंग नहीं हुई उनके राज्य में पृथ्वी बिना जोते बोए ही अन्न पैदा करती थी राजा का चिंतन करने मात्र से अन्न सिद्ध हो जाता था सभी गौएं कामधेनु बन गई थीं और पत्तों के धोने में मधु भरा रहता था उसी समय पृथ्वी ने पितामह ब्रह्मा जी से संबंध रखने वाला यज्ञ किया उसने सोमा भैसाओ के दिन सूती सोमरस निकालने की भूमि से परम बुद्धिमान सूत जी की उत्पत्ति हुई उसी महा यज्ञ में विद्वान मागद का भी प्रादुर्भाव हुआ उन दोनों को महर्षियों ने प्रधु की स्तुति करने के लिए बुलाया और कहा तुम लोग इन महाराज की स्तुति करो यह कार्य तुम्हारे अनुरूप है और यह महाराज भी इसके योग्य पात्र हैं यह सुनकर सूत और मगध ने उन महर्षियों से कहा कि हम अपने कर्मों से देवताओं एवं ऋषियों को प्रसन्न करते हैं इन महाराज का नाम कर्म और कुछ भी हमें ज्ञात नहीं है जिससे इन तेजस्वी नरेश की हम स्तुति करें तब ऋषियों ने कहा भविष्य में होने वाले गुणों का उल्लेख करते हुए स्तुति करो उन्होंने वैसा ही किया उन्होंने जो जो कर्म बढ़ाए उन्हीं को महाबली प्रथु ने पीछे से पूर्ण किया तभी से लोक में सूत मागध और बंदीजनों के द्वारा आशीर्वाद दिलाने की परिपाटी चल पड़ी वे दोनों जब स्तुति कर चुके तब महाराज प्रथु ने अत्यंत प्रसन्न होकर अनु देश का राज्य सूत को और मगध का मगद को दे दिया प्रथु को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई प्रजा से महर्षियों ने कहा यह महाराज तुम्हें जीविका प्रदान करने वाले होंगे यह सुनकर सारी प्रजा महाराज प्रथु की ओर दौड़ी और बोली आप हमारे लिए जीविका का प्रबंध कर दें जब प्रजाओं ने उन्हें इस प्रकार घेरा तब वे उनका हित करने की इच्छा से धनुष बाण हाथ में ले पृथ्वी की ओर दौड़े पृथ्वी उनकी भय से थर्रा उठी और गौ का रूप धारण करके भागी तब पृथु ने धनुष लेकर भागती हुई पृथ्वी का पीछा किया पृथ्वी उनके भय से ब्रह्मलोक आदि अनेक लोकों में गई